सिरोमणि कबीर साहब के पदक रामरस लगी कुमारी ब्रह्मानुभव ब्रह्मानु क्या है भगवान ऐसा लगता है कि कबीर साहब अति से प्रिय हैं क्यों आनंद मैत्रे कबीर निश्चय ही मुझे अति प्रिय कारण बहुत है बुद्ध से मुझे बहुत लगाव लेकिन बुद्ध राजमहल के एक उपवन सुंदर फूल खिले हैं बड़ी सजावट है बगिया में बड़ी रौनक है परिष्कार है लेकिन जंगल की जो सहजता है स्वाभाविकता है उसका अभाव है बुद्ध अगर उपवन है तो कबीर जंगल है जंगल का अपना सौंदर्य है अछूता कुआरा न तो मालियों ने संवारा है ना शिक्षा है न संस्कार है ज्ञान है और फिर भी परम प्रकाश का अनुभव हुआ है शिक्षित परिष्कृत व्यक्ति को जब परम प्रकाश का अनुभव होता है तो स्वभावतः उसकी अभिव्यक्ति जटिल होगी दुरू होगी चाहे या ना चाहे वह उसकी अभिव्यक्ति में सिद्धांत की छाया होगी उसकी अभिव्यक्ति अनगढ़ नहीं हो सकती कबीर की अभिव्यक्ति अनगढ़ है ऐसा हीरा जो अभी अभी खान से निकला जोहरी के हाथ ही नहीं पड़ा न छेनी लगी न पहलू उभरे वैसा ही है जैसा परमात्मा ने बनाया था आदमी ने अभी अपने हस्ताक्षर नहीं किया इसलिए दूर हिमालय के पहाड़ों पर कुरे जंगलों में जो सन्नाटा है जो संगीत है जो गहन मौन है जो प्रगाढ़ शांति है, वैसी ही कुछ कबीर में है कबीर के साथ ही भारत में बुद्धों की एक नई श्रृंखला शुरू होती नानक रैदास, फरीद, मीरा सजो दया ये एक अलग ही श्रृंखला है बुद्ध महावीर कृष्ण ये एक अलग ही श्रृंखला है बुद्ध महावीर और कृष्ण महलों के गीत है कबीर नानक फरीद झोंपड़ों में बची वीणा है राज महल में गीत का पैदा हो जाना बहुत आसान न हो तो आश्चर्य हो तो कोई आश्चर्य नहीं राजमहलों में जो रहा है वो भी जाएगा राजमहलों में जो जिया है जगत से उसकी आसक्ति टूट ही जाएगी लाख संभालना चाहे बचाना चाहे बहुत मुश्किल है बचाना निर्धन को धन में आशा होती लगता है मिल जाएगा धन तो सब मिल जाएगा फिर पाने को कुछ और क्या लेकिन जिसको सब मिला है उसकी आशा के लिए कोई आकाश नहीं बचता उसके हाथ तो सिर्फ निराश रह जाती हताशा रह जाती बुद्ध के पास सब था कबीर के पास कुछ भी नहीं बुद्ध के पास क्या नहीं था कबीर के पास क्या था इसलिए बुद्ध अगर संसार की आपाधापी से छूट गए यह दौड़ अगर व्यर्थ हो गई तो नहीं कोई आश्चर्य है महलों में रहके भी अगर कोई संस्त न हो तो महामूढ़ होगा मंदबुद्धि होगा सिर्फ इसका सबूत देगा झोंपड़ों में रह भी कबीर तो जुलाहे थे आज कमाया आज खाया कल कमाएंगे तो कल खाएंगे इतना भी नहीं था पास कि कल के लिए भी निश्चिंत बैठ सके ऐसी गरीबी में नहीं जो देख सका संसार की व्यर्थता को उसके पास महान प्रज्ञा होने चाहिए बुद्ध देख सके तो ठीक महावीर देख सके तो ठीक लेकिन कबीर देख सके तो बात अनहोनी है जैसा मैंने कहा कि महलों में सिर्फ बुद्ध ही उलझे रह सकते वैसे ही यह भी स्मरण रखना कि झोपड़ों में केवल अति प्रज्ञावान ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं इसलिए कबीर से स्वभाव था मेरा लगाव गहरा हो जाता और है और चूंकि कबीर अनगढ़ हैं उनकी वाणी में एक चोट है बुद्ध की वाणी सुकुमार है फूल जैसी कोमल है कबीर की वाणी यू पड़ती जैसे किसने ने चट्टान से गिरा दी हो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ लठ लिए हाथ में खड़े कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ घर बारे जो आपना चले हमारे साथ हो हिम्मत घर को जला डालने की राख कर देने की तो आओ फोलो हमारे साथ और लठ लिए खड़े हैं कहते ये लुकाठी ये लठ क्यों कबीर तो यूं गिरते हैं जैसे खड़क की धार गर्दन पे गिरती हो बुद्ध भी काटते हैं लेकिन काटने में एक कुशलता है एक तरतीब है एक कला है सूक्ष्म मार है और कबीर तो सीधे सीधे उठाते कुल्हाड़ी और दो टुकड़े कर देते तो कबीर के वचनों में आग आगने है आगने हैं उनके वचन बुद्ध के वचनों ने कोई शीतलता भी होगी कोई सांत्वना भी खोज सकता है बुद्ध के वचनों में क्योंकि शीतल है कबीर के वचनों में सांत्वना खोजनी असंभव है वहां तो जलती क्रांति है वहां तो जो राह होने को तैयार हो उसी के लिए निमंत्रण है फिर क्योंकि बुद्ध की सारी दीक्षा सारी शिक्षा तर्क की थी एक राजकुमार की तरह उन्हें शिक्षित दीक्षित किया गया था इसलिए जब वे बोलते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति में तर्क का आधार है दार्शनिकता है गणित है लेकिन कबीर बेबूज पहेली उलटबांसी बासी तर्क का उन्हें कुछ पता ही नहीं संगति का उन्हें कुछ हिसाब ही नहीं क्योंकि संगति बिठाने का उन्हें कुछ पता ही नहीं है इसलिए सत्य उनमें जिस परिपूर्णता से प्रकट हुआ है वह सबुद्ध में नहीं हो सकता बुद्ध में तो सत्य कट छट के आएगा निखार लेके आएगा सत्य ऐसा आएगा जो तुम्हारी बुद्धि को रुचे पचे सत्य में बुद्ध के साथ राजी हो जाना बहुत कठिन नहीं बुद्ध की पूरी प्रक्रिया बुद्धिवादी है रैशनल है इसलिए बुद्ध ने उन सारे प्रश्नों को ही कभी उठाया नहीं इंकार ही कर दिया उन प्रश्नों को अव्याख्य कह दिया जिन प्रश्नों में विरोधाभास अनिवार्य है जिन्हें कहना हो तो कबीर की उलट मांसी ही कहनी पड़ेगी जैसे कबीर कहते एक अचंभा मैंने देखा नदिया लागी आग बुध नहीं कह सकती चंभाव उन्होंने भी देखा है नदियां में लगी आग उनने भी देखी लेकिन बुद्ध कह नहीं सकते ये उनकी शिक्षा दीक्षा रोकेगी कि यह कैसे कहूं प्रमाण कहां से लाऊंगा तर्क कहां से जुटाऊंगा ये बात तो देखी इसलिए बुद्ध कहते हैं मैं विधि बताऊंगा कि तुम्हें भी ले चलू उस नदी के किनारे फिर तुम्ही देख लेना देख लोगे तो समझ लोगे मगर मैं ना कहूंगा कि नदिया में आग लगी वो बात ही मत पूछो चलने की राह पूछो पहुंचने का मार्ग पूछो विधि पूछो विधान पूछो मगर ये ना पूछो कि वह अनुभव क्या है कबीर गांव के गमार रहे बे बेफिक्री से कह देते हैं कि नदी में आग लगी नदी में कहीं आग लगती विवाद करने बैठोगे तो कबीर मुश्किल में पड़ेंगे कैसे समझाएंगे कि नदी में आग लगी कबीर ऐसे बहुत से अचंभों की बातें करते हैं मछली चढ़ गई रूख वृक्ष पे मछली चढ़ गई मछली के कोई पैर होते हैं कि वृक्ष पे चढ़ जाए कभी सुना है देखा कि वृक्ष पे मछली चढ़ जाए लेकिन कबीर जब कह रहे हैं तो उनका प्रयोजन लेकिन प्रयोजन तर्कती थी मगर कबीर को फिक्र कहा कि बात तर्क में बैठती या नहीं गणित के ढांचे में समाती या नहीं कबीर को चिंता ही नहीं कबीर को कोई ऐसी शिक्षा दीक्षा नहीं मिली जिसमें ढांचे में बिठालना हो चौखटों में तर्क के बिठालने का उनको कोई स्मरण ही नहीं अभी अभी पश्चिम के कुछ चित्रकारों ने अपनी कलाकृतियों में फ्रेम लगाना चौखट लगाना बंद कर दिया है पूछे जाने पर उन चित्रकारों ने कहा कि जगत में किसी चीज पर कोई फ्रेम तो होती नहीं जैसे तुमने एक सूर्यास्त का चित्र बनाया तो सूर्यास्त तो कोई फ्रेम होती नहीं कि यहां शुरू हुआ और यहां समाप्त हुआ न कहीं शुरू होता न कहीं समाप्त होता फैलता ही चला जाता है दोनों तरफ अनंत में अनंत दिशाओं में फैलता चला जाता सब आयाओं में फैलता चला जाता लेकिन जब तुम चित्र बनाओगे तो तुम्हारे कैनवस की तो सीमा होगी फिर सीमा ही नहीं होगी तुम चित्र को फ्रेम भी दोगे सुनहला सुंदर बेस्कीमती और फ्रेम देते ही इन चित्रकारों का कहना है कि तुम्हारा सूर्यास्त झूठ हो गया असली सूर्यास्त तो कोई फ्रेम न था कोई चौखट न थी तुमने ये चौखट कैसे जड़ दी तर्क भी एक चौखट है सुंदर चौखट है बड़ी सुनहली है खूब नक्काशी है उसमें बड़ा बारीक काम है बड़ी कारीगरी है लेकिन सत्य पर कोई चौखट नहीं होती बुद्ध ने और महावीर ने जो कहा है उस पर तर्क की चौखट है मजबूरी थी उनकी उनको ही मुश्किल था यह कहना उनकी सारी शिक्षा दीक्षा यूं थी कि ऐसी बेबुज बात जो कबीर कह सकते हैं बेसरमी से कोई लाज नहीं कोई संकोच नहीं वैसी बुद्ध महावीर कैसे कहें उनको खुद ही अड़चन मालूम होती कि कै कोई अगर और कहता तो हम विरोध करते तो हम कैसे कहें देखा तो उन्होंने भी है सूर्यास्त जिस पे कोई सीमा नहीं देखा तो उन्होंने भी असीम को अनंत को है जिसमें सारी असंगतियां तिरोहित हो जाती और सारे विरोध लीन हो जाते लेकिन जब कहा है तो बड़े तर्क से समारे ढंग से कहा है इसलिए स्वभावतः बुद्ध के पास विचारशील चिंतकों का समूह इकट्ठा हुआ पंडित इकट्ठे हुए ज्ञानी इकट्ठे हुए दार्शनिक इकट्ठे हुए जितने दार्शनिकों को बुद्ध ने प्रभावित किया संभवतः किसी व्यक्ति ने कभी प्रभावित नहीं किया दुनिया में दर्शन शास्त्र की जितनी शाखाएं प्रशाखाए पैदा हुई वे सभी शाखा प्रशाखाए वे सभी अंग उपांग अकेले बुद्ध की धारा में भी पैदा हुए अगर बुद्ध के दर्शन की पूरी गंगा को कोई समझ ले तो इस दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का कोई दर्शन पैदा हुआ हो वो उसकी समझ में आ जाएगा एक तरफ सारी दुनिया का दर्शन शास्त्र और एक तरफ बुद्ध की अकेली गंगा दोनों समतौल हो जाते फायदा भी हुआ बुद्ध को यूं कि दार्शनिक इकट्ठे हुए और दार्शनिक निखार देते चले गए लेकिन बात जितनी निखरी उतनी हवाई हो गई उतनी वास्तविक न रह गई उतनी शाब्दिक हो गई ये नुकसान भी हुआ हर लाभ के साथ नुकसान जोड़े बुद्ध की बड़ी छाप पड़ी सारा एशिया बुद्ध से प्रभावित हुआ कबीर के पास कौन इकट्ठा हुआ न कोई दार्शनिक आए न कोई चिंतक आए न कोई विचारक आए उनको तो बात जची ही नहीं उनको बात जस्ती कैसे कबीर के पास कोई तर्क तो थे नहीं अब कबीर लाख कहें कि मैंने अपनी आंख से देखा है कि नदी में आग लगी मगर कौन मानेगा ये लोग कहेंगे पागल हो हां लेकिन दीवाने इकट्ठे हुए तो नुकसान पा... कि दार्शनिक ना आए चिंतक ना आए विचारक ना आए पंडित ना आए लेकिन लंबे अरसे में यही नुकसान लाभ का सिद्ध हुआ दीवाने आए मस्ताने आए परवाने आए होश गमाने आए एक और ही तरह के लोगों की जमात बैठी तो कबीर के वचनों में एक अखंडता है एक परिपूर्णता है लेकिन जब भी किसी चीज में परिपूर्णता होगी तो उसे तर्क के पार जाना पड़ेगा उसे तर्क की चौखट को पीछे छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा इसलिए कबीर से मुझे प्रेम है और कबीर ने फिर एक नई धारा को जन्म दिया उजड संतों की धार इन उज्जड संतों की भी अपनी खूबी है वही खूबी जो जंगल के सन्नाटे में होती कि सागर में उठे तूफान में होती कि पहाड़ पर लग गई आग में होती वही कुरापन वही अलमस्ती वही खुमारी कबीर को यू समझो कि जैसे उमर खयाम और बुद्ध दोनों का मिलन हो गए जैसे उमर खयाम और बुद्ध दोनों एक संगम बन गए तो कबीर ने अलमस्तों की फकीरों की फकड़ों की एक अलग श्रृंखला को जन्म दिया उस श्रृंखला में भाषा भी अपने ढंग से बनी उस भाषा को भी एक अलग ही नाम मिल गया सधुक्कड़ी सधुक्कड़ी भाषा में फिर कोई तर्क नहीं पूछता तर्क पूछना हो तो दार्शनिकों के पास जाओ कबीर के पास तो सत्य को पीना हो तो बैठो कबीर को न तो किताबों का कुछ पता है कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं हाथ से नहीं छुआ कभी कागज और स्याही उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर बेद कितेब इन दोनों का तो बहुत विरोध किया कि दोनों को अलग करो हटाओ इन्हीं से बीच में बाधा बन रही तुम्हारे और सत्य के बीच में ये वेद और कितेब किताब का अर्ध कुरान और बाइबल इनको हटा दो शास्त्र हटा दो द्वार खुला है और देख लो अपनी आंख से कि नदी में आग लगी नदी में आग लगी है का मतलब यह होता है कि विरोधाभास मिल रहे जो नहीं होना चाहिए वह हो रहा है ऐसा जगत यह रहस्य में इसे रहस्य सुन्य ना करो इसे तर्क की चौकटों में बिठाकर मारो मत सुखाओ मत इसके प्राणों को नष्ट ना करो इसलिए कबीर से आनंद मैत्रे निश्चित ही मुझे लगाव है और उनके एक एक वचन में हजार हजार वेद और कितेब समा सकते अब यही छोटा सा वचन पीबत रामरस लगी खुमारी ठीक ऐसा ही नानक ने कहा है नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात ये सब एक ही जमात के फक्कड़ ये सब रिंद पियक्कड़ नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात ये खुमारी ऐसी कि चढ़ी तो चढ़ी उतरती ही नहीं फिर कबीर के इस वचन को एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना क्योंकि कबीर बहुत शब्दों के मालिक नहीं है थोड़े से शब्द हैं इसलिए एक एक शब्द में डुबकी लगानी जरूरी है पीवत रामरस लगी कुमारी पहला शब्द तो पीना सत्य को जानना नहीं है पीना है जीना है कंठ से उतर जाने देना खोपड़ी में नहीं भरना प्राणों में अंतरंग तक पहुंच जाने देना है क्यों क्योंकि सत्य कोई कुतूहल नहीं है कोई जिज्ञासा नहीं प्यास है और प्यास तो पीने से मिटेगी और भूख तो भोजन से मिटेगी लाख प्यासे आदमी के सामने बैठ के तुम जल की चर्चा करते रहो सारा विज्ञान जल का समझा दो यह भी बता दो कि ऑक्सीजन और उद्जन परमाणुओं से मिलके जल बनता है H2O का फार्मूला भी पूरा का पूरा समझा दो फिर भी क्या होगा प्यासा कहेगा बकवास बंद करो मुझे प्यास लगी मुझे पानी तो मुझे पानी के संबंध में नहीं जानना है पानी के संबंध में जान के क्या करूंगा जानने से क्या होगा जानने को पियूं, खाऊं ओढ़ूं क्या करूं पानी दो मुझे पीना है और ध्यान रहे कि पीने के लिए जानना जरूरी नहीं अगर पीने के लिए जानना जरूरी होता तो आदमी कभी कम मर चुका होता क्योंकि ये एच का फार्मूला तो अभी अभी इस सदी में जाना गया और आदमी तो करोड़ों साल से जी रहा और आदमी ही क्यों अरे जानवर भी पी रहे हैं पशु भी पी रहे हैं पक्षी भी पी रहे हैं पशु पक्षी ही क्यों वृक्ष भी पी रहे हैं बे नहीं जाने कुछ पता नहीं कि पानी का शास्त्र क्या है और पिए जा रहे हैं देखते हो ये धांधली कुछ होश है ना हवास है। वृक्ष पी रहे हैं पानी पी ही नहीं रहे मस्त हो रहे हैं पी, पी के नाच रहे हैं हवाओं में सूरज की किरणों में फूल खिल रहे कोई फिकिरी किसी को पड़ी नहीं कि इस वृक्ष में फूल नहीं खिलने चाहिए इसे पानी का रसायन भी आता नहीं इसे अभी पानी का सूत्र भी मालूम नहीं और खिले जा रहे हो और हंसे जा रहे हो और सुगंध उड़ाए जा रहे हो कुछ लाज शर्म भी होती अज्ञानी होके अज्ञानी जैसा व्यवहार करो अज्ञानी होके ज्ञानी की मस्ती दिखा रहे हो अच्छा ही है कि प्यास का जानने से कोई संबंध नहीं नहीं तो वृक्ष प्यासे कब के मर जाते? कप के फूल कुमला जाते रातरानी में गंध ना होती जूही से सुबाश ना उड़ती गुलाब न खिलते कमल न खिलते पशु पक्षी मर जाते आदमी ही ना जी सकता था जानना और अनुभव अलग अलग बातें इसलिए पीने पर जोर है पीवत रामरस लगी खुमारी पियो और इसलिए कबीर नानक फरीद रैदास दादू इनके पास एक और ही तरह का तीर्थ निर्मित हुआ यूं तो जैनों के 24 तीर्थंकरों को हमने तीर्थ बनाते देखा मगर उनके तीर्थ बड़े तर्कबद्ध थे बहुत तर्कबद्ध थे कबीर ने भी तीर्थ बनाया मगर वो तर्कबद्ध तीर्थ नहीं वह तीर्थ और ही ढंग का है सत्संग का है सदगुरु के पास बैठो डोलो गाओ नाचो कभी चुप्पी में कभी उसकी वाणी में डूबो कभी उसके मौन को पियो कभी उसके मुखरता को पियो कभी उसके गीत को जियो कभी उसके शून्य को बैठो सत्संग में चुप मौन खाली जैसे कोई प्याली कि वो बरसे तो तुम्हारी प्याली में जगह हो सदगुरु तो आषाढ़ के महीने का जल से भरा हुआ मेघ तुम खाली हो तो भर जाओगे नाचो जैसे मोर नाचते असाड़ में घिर गए मेघों को देखकर मेघ मलार उठने दो ये और ही बात है महावीर समझाते हैं तर्कपूर्ण ढंग से विवाद करते हैं खंडन मंडन है कबीर के पास ये सब बातें नहीं कबीर के पास तो पियकड़ों की जमात है और पीने को क्या है राम रस ध्यान रखना यहां राम से कोई प्रयोजन दशरथ के बैठे राम से नहीं है उनका तो रस कैसे बनाओगे उसमें तो आदमखोर हो जाओगे उसमें तो बहुत झंझट होगी अब दशरथ के बेटे रामचंद्र जी को घिस घिस के क्या कोई बांग बनाओगे कि चाय बनाओगे काफी बनाओगे क्या करोगे दशरथ के बेटे राम से कोई प्रयोजन नहीं है यहां राम रस से तो अर्थ है वह जो परम सत्य है उसके लिए एक नाम राम कोई भी नाम दे दो सब नाम उसके राम कहो रहीम कहो रहमान कहो सब नाम उसके कोई भी नाम दे दो क्योंकि वह तो अनाम है सब नाम काम चलाऊ और वह रस है ठीक वही सूत्र उपनिषदों का जो परमात्मा की व्याख्या करता रसो वैसा वह रस है। रस का अर्थ ही होता है कि एक बूंद भी उतर जाए भीतर तो प्यास सदा को बुझ जाए इस रस को भीतर उतारने की कला को ही हमने इस देश में रसायन कहा था अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई अब तो केमिस्ट्री का अनुवाद रसायन शास्त्र हो गया रसायन बड़ा प्यारा शब्द था उसका बड़ा आध्यात्मिक मूल्य था केमिस्ट्री को रसायन ना कहो तो अच्छा अलकेमी का नाम था रसायन रसायन का अर्थ था सत्संग जहां रस पकता है जहां रस झरता है जहां रस पिया जाता है पीवत रामरस लगी खुमारी और खुमारी शब्द बड़ा गहरा है खुमारी का अर्थ होता है न तो बेहोशी न होश दोनों और दोनों नहीं कुछ कुछ होस कुछ कुछ बेहोशी दोनों का मिलन जहां हो रहा है वह संध्या काल जहां दिन मिलते हैं और रात मिलती न कह सकते हो दिन है न कह सकते हो रात है ऐसी ही एक भीतर अवस्था है जब एक तरफ से देखो तो लगता है खुमारी डोलते देखोगे मस्त होते देखोगे दूसरी तरफ से देखोगे तो पाओगे सपथिर स्थिति प्रज्ञ को पाओगे एक तरफ मीरा का नाच हर एक तरफ बुद्ध का मौन है ये दोनों जहां मिल गए हैं उसका नाम खुमारी बुद्ध से पूछोगे खुमारी तो बुद्ध कुछ उत्तन्न दे सकेंगे बुद्ध चुप रह जाएंगे उनके तर्क सांस में खुमारी ना जमेगी बुद्ध तो सिर्फ होश की बात करेंगे जागृति स्मृति महावीर भी विवेक की बात करेंगे बोध की बात करेंगे जैसे कृष्णमूर्ति अवेयरनेस की बात करते खुमारी की बात नहीं कर सकते कृष्णमूर्ति वही बुद्ध और महावीर की परंपरा के अंग है उसी श्रृंखला के लाख इंकार करें इंकार करने से क्या होता है असल में इतना इंकार करते हैं उससे ही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनको डर लगा ही हुआ है कि कहीं मैं भी उसी श्रृंखला में ना गिन लिया जाऊं वो भय ही बता रहा है लेकिन बात इतनी साफ है बुद्ध जिसको सम्मा सती कहते हैं सम्यक स्मृति और महावीर जिसको विवेक कहते हैं और गुरुजीएफ ने जिसको सेल्फ रिमेंबरिंग आत्म स्मरण कहा है कृष्णमूर्ति उसी को अवेयरनेस कहते हैं इसमें कुछ भेद नहीं है शब्दों का ही भेद है मगर इनमें खुमारी कहीं भी नहीं आती हां खुमारी की बात मीरा करती है सहजो करती। उमर खयाम करता है अलहिलास करता है सरमत करता है लेकिन वो सिर्फ खुमारी की बात करते उनके पास फिर होश का कोई सवाल नहीं कबीर वही अद्भुत समागम है जो खुमारी की बात करते बेहोशी की नहीं होश की भी नहीं दोनों के बीच का संध्या काल जहां होश और बेहोशी मिलते ऐसे मिलते कि होश बेहोश हो जाता है बेहोश होस हो जाती उस घड़ी का नाम खुमारी खुमारी बड़ी अद्भुत दशा है डोल भी रहे मस्ती में और जागे भी नाच भी रहे और जागे भी गीत को उठने दो गीत को उठने दो और साझ को छिड़ जाने दो गीत को उठने दो और साझ को छिड़ जाने दो चुप्पी को छूने दो लफ्जों के नर्म तारों को चुप्पी को छूने दो चुप्पी को छूने दो लफ्जों के नर्म तारों को और लफ्जों को और लफ्जों को चुप्पी की गजल गाने दो गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो खोल दो खिड़कियां सब और उठा दो पर्दे नई हवा को जरा बंद घर में आने दो छत से है झांक रही कब से चांदनी की परी दिया बुझा दो आंगन में उतर आने दो फिजा में छाने लगी है फिजा में छाने लगी है बाहर की रंगत सीजा में छाने लगी है बाहर की रंगत जुही को खिलने दो जुही को खिलने दो चंपा को महक जाने दो गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल जरा समलने दो जरा सम्भलने दो मीरा की थिरकती पायल जरा गौतम के सधे पांव बहक जाने दो जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल जरा गौतम के सधे पांव बहक जाने दो गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो हंसते ओठों को हंसते ओठों को जरा चखने दो अस्कों की नमी और नम आंखों को और नम आंखों को जरा फिर से मुस्कुराने दो हंसते ओठों को जरा चखने दो अस्कों की नमी और नम आंखों को जरा फिर से मुस्कुराने दो दिल की बातें अभी झरने दो हर सिंगारों से बिना बातों के कभी आंख को भराने दो रात को कहने दो कलियों से राज की बातें गुलों के ओठों से उन राजों को खुल जाने दो जरा जमी को अब उठने दो जरा जमी को अब उठने दो अपने पाओं पर जरा आकाश की बाहों को भी झुक जाने दो जरा जमी को अब उठने दो अपने पाओ पर जरा आकाश की बाहों को जरा आकाश की बाहों को भी झुक जाने दो गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो जरा संभलने दो मीरा की तिरकती पायल जरा गौतम के सधे पाव बहक जाने दो कभी मंदिर से भी उठने दो कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज कभी मस्जिद की घंटियों घंटियों को भी बच जाने दो कभी मस्जिद की घंटियों को भी बच जाने दो पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें अपनी मैना को तो अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो उनको करने दो मुर्दा रस्मों की बर्बादी का गम हमें नई जमीन नया आसमा बनाने दो एक दिन उनको उठा लेंगे इन सर आंखों पर आज जरा खुद के तो पाओं को संभल जाने दो एक दिन उनको उठा लेंगे इन सर आंखों पर आज जरा खुद के तो पाओ को संभल जाने दो गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल जरा गौतम के सधे पांव बह जाने दो जरा सागर को बरसने दो बनकर बादल और बादल की नदी सागर में खो जाने दो जरा चंदा की नर्म धूप में सेकने दो बदन जरा सूरज की चांदनी में भीग जाने दो उसको खोने दो उसको खोने दो जो कि पास कभी था ही नहीं उसको खोने दो जो कि पास कभी था ही नहीं जिसको खोया ही नहीं जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो उसको खोने दो जो कि पास कभी था ही नहीं जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो गीत को उठने दो और साज को छड़ जाने दो जरा समन्ने दो मीरा की थिरकती पायल जरा गौतम के सधे पांव बह जाने दो अरे हा हा हुए हम लोगों के लिए दीवाने अब लोगों को भी कुछ होश में आ जाने दो यह है सच की बहुत कड़वी है मैं इस साकी की यह है सच की बहुत कड़वी है मैं इस साकी की रंग लाएगी गर सांसों में उतर जाने दो छलकेंगे जाम जब छाएगी खुमारी घटा छलकेंगे जाम जब छाएगी खुमारी घटा जरा मैखारों के पैमानों को तो संभल जाने दो जरा साकी के तेवर तो बदल जाने दो गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल जरा गौतम के सधे पांव बहक जाने दो न रहे मैखाना न रहे मैखाना न मैखार न साकी न शराब न रहे मैखाना न मैख्वार न साकी न शराब नशे को ऐसी भी एक हद से गुजर जाने तो न रहे मैखाना न मैखार न साकी न शराब नशे को ऐसी भी एक हद से गुजर जाने तो उसको गाने दो उसको गाने दो अपना गीत मेरे ओठों से उसको गाने दो अपना गीत मेरे ओठों से और मुझे उसके सन्नाटे को गुनगुनाने दो जरा संभलने दो मीरा की थे रखती पायल जरा गौतम के सधे पांव बहक जाने दो गीत को उठने दो साज को छिड़ जाने दो गीत को उठने दो गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो वह घड़ी वह संध्या काल जहां मीरा होश में आ जाती और जहां बुद्ध नाचने लगते उसका नाम है खुमारी पीवत रामरस लगी खुमारी आनंद मैत्रेय और निश्चय यह अनुभव चाहो तो कहो निर्वाण चाहो तो कहो ब्रह्मानुभव मगर एक बात तय है कि परम मद परम मद का अर्थ होता है जैसे पिया तो पिया जो चढ़ा तो चढ़ा जो फिर उतरने का नाम नहीं लेता जो उतर उतर जाए वो भी क्या पीने योग्य है शराब ही पीनी हो तो ऐसी पीनी चाहिए कि फिर उतरे नहीं बार बार उतर जाए फिर फिर पीनी पड़े और उतर उतर जाए यही तो हमारे जीवन की शैली बन गई कितने बार जन्मे कितने बार वही काम किए कितनी बार हारे कितने बार जीत की आकांक्षाएं लेके चले कितनी आशाएं और कितनी बार निराशाएं फिर वही फिर वही एक चक्कर कोल्हू के बैल की तरह घूमते चले जाते रोज रोज पीते हो रोज रोज उतर जाता है रोज रोज चढ़ाते हो रंग रोज रोज ढल जाता है रोज रोज बनाते हो रोज रोज मिट जाता है ये ताश के पत्ते और कब तक इनसे महल बनाने ये कागज की नाव है और कब तक चलानी कुछ ऐसा पियो कि फिर उतरे ही नहीं वही परम मध नाम उसे तुम जो देना चाहो ब्रह्मानुभव कहो भागवत अनुभव कहो बुद्धत्व कहो ये सब नामों के भेद नामों में बहुत उलझना मत ये बुद्धि नामों में उलझ जाती अटक जाती तुम तो पियो तुम तो कंठ की सुनो तुम तो प्राणों की भाषा समझो मेरे पास जो निर्मित हो रहा है यह कोई मंदिर नहीं मैं खाना मैं कदा है और मेरे पास जो आ गए हैं ये कोई साधारण तथा कथित धार्मिक लोग नहीं ये रिंध, ये पियक्कड़ है ये परवाने और इसलिए बहुत मेरे साथ तुम्हारी भी निंदा होगी मेरे साथ तुम पर भी बहुत गालियां बरसेंगी ये पीने वालों का हमेशा का भाग गिरा। इससे बदला नहीं जा सकता है भीड़ ने सदा मस्तों के साथ यही दुर्व्यवहार किया है और भीड़ यही दुर्व्यवहार जारी रखेगी मगर पीने का मजा ऐसा है कि कौन फिक्र करता है सरमद ने चिल्ला के कहा था कि मैं परमात्मा हूं मुलाओं ने मौलवियों ने साजिश की सरमत को झुकाने की कोशिश की धमकी दी कि सिर काट देंगे शरमन का सिर काटो तो काटो मेरा कुछ भी ना काट पाओगे और मैं तुमसे तो यह कह देता हूं मेरा कटा हुआ सिर भी यही चिल्लाएगा कि मैं परमात्मा हूं कटने से भी कुछ फर्क ना पड़ेगा मैं फिर भी आवाज दिए जाऊंगा और यही हुआ दिल्ली की जामा मस्जिद में सरमत का सिर काटा गया और जब सिर उसका सीढ़ियों पर गिरा मस्जिद की ओर सीढ़ियों से लुढ़का तो हर सीढ़ी पर ठहरा और चिल्लाया कि मैं परमात्मा अनल हक अहम ब्रह्मास्मि यह शायद कहानी ही होगी लेकिन कभी कभी कहानियां सत्यों से भी ज्यादा सत्य होती दीवाने मिट जाते हैं फिर भी उनकी आवाज नहीं मिटती दीवाने मिट जाते हैं फिर भी उनकी दीवानगी नहीं मिटती मस्तों को मिटाने का कोई उपाय ही नहीं यह जमात मस्तों की और यहां तुम तो इकट्ठे हुए हो तो इसीलिए कि रामरस पी लो कि खुमारी लग जाए नाचो और भीतर थिरता भी बने भीतर तो स्थिति प्रग्नि की अवस्था और बाहर परवाने का नृत्य देखा है परवाने को नाचते क्षमा के चारों तरफ तुम्हारे भीतर की चेतना तो क्षमा बन जाए एक अखंड ज्योति अकंपित और तुम्हारा पूरा जीवन उसके चारों तरफ एक नृत्य बन जाए इस नृत्य के और जागरण के मिलन का नाम खुमारी मेरे हिसाब में खुमारी में समस्त धर्म का सार आ जाता है